श्रीमद भगवदगीता त्रयोदश अध्याय या द्वितीय श्लोक के विचार चल रहा था जो तो क्षेत्रज्ञापिमाम वृद्धि का होता क्षेत्रज्ञ का स्वरूप का निर्धारण के लिए विशेष विचार इस चल रहा है दो पक्ष होकर के विचार चल रहा है शंका समाधान के माध्यम से उसका वास्तविक स्वरूप क्या है इस क्षेत्र के बने जीव जिसको बोलते हैं इसके वास्तविक स्वरूप क्या है ये विचार करना है श्लोक में तो बोल दिया था मैं हूं बोल दिया है तो कैसे जीव कैसे परमात्मा हो सकता है तो सारी चर्चा चल रही है यही है तीनों शरीरों से अलग पृथक कर चुके हो अपरा स्वरूप का ज्ञान हो गया हो जैसे शरीर में आत्मबुद्धि है इस प्रकार आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई हो उस स्थिति में परमात्मा और जीव में भेद नहीं कर सकते एक ही होता उसका यही कहना है इसके लिए विचार विशेष चल रहा है तो यह शंका आ गई थी शास्त्र दोनों के लिए विषय बनाता है जैसे अज्ञानी का विषय होता है ज्ञानी का विषय है तो इस प्रकार शास्त्र है तो अज्ञानी जैसे कर्म करता है तो ज्ञानी भी करेगा एक शंका उठी ठीक है तो उत्तर दिया नहीं ऐसा नहीं है क्यों मेरे एक देवत्त व्यक्ति के लिए कोई आदेश हो गया तुम तो ऐसा करो करके कोई कहता हो तो विष्णु मित्र उसके पास ही बैठा वही है किंतु ये मेरे लिए नहीं समझता है उसकर्म के लिए तैयार नहीं होता विष्णु मित्र तैयार नहीं होता जैसे इसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी भी विभेद है जितने भी कर्मकांड पर भेद है अज्ञानी के लिए है अज्ञान काल में बताते हैं तुम तो ऐसा करो आदेश जो दिया जाता है अज्ञानी को दिया जाता है तो ज्ञानी के लिए नहीं हो सकता यही उत्तर दिया था शास्त्र ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं ज्ञान होने के बाद की आवश्यकता नहीं है पूर्वावस्था में शास्त्र की मर्यादा को पालन करते हुए चले इष्ट कर्म करे अनिष्ट कर्म न करे इससे क्या होगा अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म की शुद्धि के माध्यम से आगे जाके ज्ञान होगा पूर्व अवस्था में है ये सब शास्त्र ज्ञानोत्तर अवस्था में नहीं ये कहना है तो पूर्व पक्ष ने कहा था ने प्राकृत संबंध का अपेक्षा है संबंध है प, पहले जो कर्म करता था शरीर वही शरीर है आज ज्ञान काल में भी तो प्राकृत पूर्व का संबंध है कर्म का संबंध इस काल में भी है वही कर्म करने वाले व्यक्ति आज है जीवित है जीवन मुक्ति में बैठा हुआ है ज्ञान काल तो प्राकृत संबंध क्या प्रकाश है उसको भी वो ज्ञान होगा ही देवदत्त को कहा हुआ हुआ होगा तो शास्त्र जो बोलेगा ये करो शो करो बोलेगा उसको ज्ञान होगा ज्ञान को फिर कर्म करेगा इस संख्या किया माना कर्तृत्व तो भुक्तृत्व तो इसमें आ जाएगा प्राकृत संबंध पूर्व के साथ संबंध पूर्व में अज्ञान काल में कर्म करता था पूर्व पक्ष ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं जैसे दृष्टांत विधि से तो पिता पुत्र प्राकृतिक संबंध है होने से पिता असमर्थ होने से पुत्र कर जाता हो काम को और पुत्र असमर्थ हो तो पुत्र के लिए पिता काम कर जाता है ऐसा देखा गया है ठीक इस प्रकार यहां पूर्व के साथ संबंध है पूर्व में कर्म करता था तो ज्ञानोत्तर भी कर्म करेगा कोई सभी गए अभी ये कहा तो सिद्धांत हाँ अरे बाबा जाओ पृथक आत्मदर्शन हो चुका है शरीर आदि से पहले शरीर में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव था एक मानव हो मनुष्य हो ब्राह्मण आदि हो ऐसे भावना भावना थी तब कर्म कर रहा था अभी वो है नहीं वो सब कैसे हटे हुए दया विमान समाप्त है एक व्यति आत्मदर्शन पर प्रत्येक प्रागेव जब तक शरीर आदि से पृथक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्म होते हैं विधि विषेध कर्म तब, तब तक है आत्मज्ञान की बात उसकी आवश्यकता नहीं एक कहा तो फल हेतु और आत्माभिमान सिद्धत्व फल माने होता है मुक्तृत्व हेतु तो माने कर्तृत्व ये दोनों पहले आत्मा आत्माभिमान उसमें फल में और हेतु तो आत्मा मेरा कर्तव्य है ये मेरा कर्म है मैं करता हूं ये भावना जब तक हो तब तक कर्म होते हैं तो शरीर से पृथक आत्मदर्शन ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं हो सकते एक उत्तर दिया गया अब शंका आ सकती है कि तो ज्ञानी कर्म न करे मुश्किल होगा कर्म करना होगा माने पहले के संबंध से करे कहते ना पहले करता था कर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी ज्ञानी कर्म नहीं करता तो शास्त्र कहा चरितार्थ होगा एक प्रश्न उठता तो पूर्वावस्था में करता था जैसे यह दृष्टान्त देकर ब्रह्मसूत्र का दृष्टान्त देकर बताते हैं जैसे घोड़ा होता है ना अश्व घोड़ा हल लगाने का काम नहीं आता इसलिए कोई काम ही नहीं आता इसी बात तो नहीं है किसके लिए काम आता है सवारी डोरे पर काम आता है इसी प्रकार ज्ञानी कर्म नहीं करता है तो उसके उपयोग कहाँ होगा अज्ञानी में होगा अज्ञान अवस्था में कर्म करेगा कर्म भी व्यर्थ नहीं है उन्हीं उसी कर्म के माध्यम से अंतकर्म की शुद्धि माध्यम से आगे ज्ञान अवस्था में जाना है पूर्वावस्था में आवश्यक है ये कहना है चिंचक करके कहा था और भी सिद्धांत से बोल रहे हैं सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते अश्वत्थ ये ब्रह्म सूत्र है सबकी अपेक्षा है कार्य की अपेक्षा नहीं है पूर्वावस्था में अपेक्षा है सर्वापेक्षा कोई भी त्याज्य ने पूर्वावस्था में जो शास्त्र में बताया आवश्यकता है सबकी अपेक्षा है यज्ञादि श्रुते यज्ञादि श्रुति वृद्धा की श्रुति में यज्ञा श्रुति तमेतम ब्राह्मणाविध सन्ती यज्ञ उसी आत्मतत्व को जानने की इच्छा करते हैं प्रवक्ता लोग मैंने परोक्ष ज्ञान जिनमें है परोक्ष ज्ञानी को आत्मवत्ता बोला गया वहां परोक्ष ज्ञानी है उस निर्विशेष आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं किसके द्वारा यज्ञ न दाने ना तपसा अनाश ज्ञान तीन साधन बहिरंग साधन अंतरंग साधन तो क्या समदवादी साधन होंगे बहिरंग साधन की चर्चा की वहां यज्ञ के द्वारा निष्काम यज्ञों के द्वारा सकाम यज्ञ नहीं क्यों तो अनाशगेना विशेषण है तीनों का यज्ञ न तपसा अनाश ज्ञ और निष्काम यज्ञ निष्काम दान और निष्काम तप इंद्रिय निग्रह आदि तप इनके माध्यम से उसको जानने की इच्छा करते हैं उस निर्विशेष आपका तत्व को जानने इच्छा करते हैं तो यज्ञादि श्रुति है यज्ञादि कहा है सर्वणिकारण तो में तो पूर्व पूर्वावस्था में यज्ञादि करना जो भी है शास्त्रीय कर्म करता है ये कहना है सर्वापेक्षाता है सबकी अपेक्षा है कर्म त्याज्य नहीं है ज्ञानोत्तर काल में कर्म नहीं है तो पूर्व में भी नहीं है बाद में पूर्व है कर्म जब तक ज्ञान नहीं तब तक कर्म है सर्वापेक्षा सबकी अपेक्षा है यज्ञाधि श्रुति यज्ञादि श्रुति है वृद्धारण श्रुति है तमेतम ब्राह्मणा विविध संति यज्ञान तपा नुति होने से अश्वथ जैसे घोड़ा है घोड़ा मैंने हल लगाने के लिए कोई काम नहीं आता तो क्या कहीं भी काम नहीं आया ये बात नहीं है सवारी ढोने में काम आता है इस प्रकार ज्ञानोत्तर कर्म की आवश्यकता नहीं है तो कभी भी अनर्थक नहीं है कर्म सार्थक है कब ज्ञान से पूर्व काल में सार्थक है घोड़े तो का दृष्टांत असुवर्थ बोल दिया जैसे घोड़ा हल लगाने के लिए काम नहीं आता तो कहीं भी काम नहीं आता ऐसी बात तो नहीं है सवारी के लिए काम आ जाता है ठीक इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानोत्तर काल में कर्म की आवश्यकता नहीं है तो श्रुतियां सब निरर्थक नहीं होंगे अनर्थक नहीं होते तक प्रेद, प्रेद, के हुए। प्रेद कर्म के प्रतिपा पूर्वावस्था में आपसे कहू उसी कर्मों के माध्यम से ज्ञान में पहुंचा हुआ होता है सर्वापेक्षा श्रुत अश्वत्थ सर्वापेक्षा अधिकार है ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय सर्वापेक्षा अधिकरण है सम्यक ज्ञान से अदृश्य साध्य होते तो सम्यक ज्ञान एकाइग्ने होगा आत्मज्ञान यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान अदृष्ट से होगा अदृष्टि के पूर्व कृत कर्म के द्वारा अदृष्ट बनेगा तो संस्कार आएगा उसमें अज्ञान अवस्था में जो कर्म, कर्म किया था उपासना की थी निष्काम कर्म निष्काम उपासना उसके फलस्वूप आगे ज्ञान होना है अदृष्ट साध्य तो अदृष्ट साध्य कहा गया महा ज्ञान सम्यक ज्ञान को अदृष्ट बने कर्मजन्य अदृष्ट कर्म से एक संस्कार बनेगा उसके अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म की शुद्धि आगे वेदांत वाक्य श्रवण के द्वारा ज्ञान होगा परंपरा से साधन है वो विधि निषेधार्थ अनुष्ठान समय ज्ञानात पूर्वम विधि निषेध का जो अनुष्ठान है मैंने विधि का अनुष्ठान करना विधि वाक्य करना स्वर्ग कांव पुत्र काम आदि आदि करना अग्निहोत्र विहोति आदि करना और न कलम भक्सद आदि नहीं करना यह अनुष्ठान यही प्रकार उसको अनुष्ठान इसको करना अनुष्ठान है विधि निषेधार्थ विधि और निषेधता जो विषय है विधि निषेध तो शास्त्र में कहा गया विधि और निषेध ये न करो ये करो ये पद करो दो बातें होती है उसके जो विषय होगा उसका अनुष्ठान सम्यक ज्ञानात पूर्वम सम्यक ज्ञान से पहले आत्मज्ञान से पहले है ये कर्म है उसी व्यक्ति को है ये तो ज्ञानी कर्म नहीं करता कब कहा जाता उत्तर काल की बात है ये पहले कर्म करता है ये तो पुतो विदुषा तद अनुष्ठान बीते इसलिए ज्ञानी का कैसे अनुष्ठान हो पाएगा ये तो कर्म तो पहले है ज्ञान काल में नहीं हो सकता कहां से ज्ञानी अनुष्ठान करेगा शास्त्रीय कर्म शास्त्र दोनों के पूर्व शीर्षण का थी ना शास्त्र दोनों के लिए ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए तो अज्ञानी को कर्म है तो ज्ञानी भी करे सिद्धांत का कर ज्ञानी नहीं कर सकता ज्ञानोत्तर काल में कर्म होना संभव नहीं है पूर्व में है पूर्व में अज्ञान अवस्था में था ज्ञान से पहली अवस्था अज्ञान अवस्था उसमें कर्म है इसका यही कहना चाहते हैं प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधाथो ही फलहेतुभ्याम आत्मनो अन्य प्रतिपद्यते न पूर्व तस्मा विधि भिदि प्रतिषेध शास्त्र विद्वत विषय विधि विधि निषेध शास्त्र जितने में विधिवाक्य बताने वाले और के जितने आते हैं अज्ञान को विषय करते हैं अज्ञानी को विषय करते हैं ज्ञानी को नहीं कर सकते ऐसे तो कहा प्रतिपन्न नियोग प्रतिषार्थ सर्वापेक्षा ज्ञान श्रुत अशुभ थे उसी के दृष्टांत में ये श्रुति दे रहे हैं क्या बोल रहे हैं जिसने दोनों नियोगों को प्राप्त कर लिया विधि और निषेध दोनों को कर लिया पूर्व पूर्वावस्था में जिस व्यक्ति ने प्राप्त हो गया है विधि निषेध का जो अर्थ था प्राप्त कर लिया जिसना बहुवी समाज करना प्रतिपन्ना मैने प्राप्त नियोग प्रतिषेधार्थ जो आदेश नियोग माने आदेश श्रुति का आदेश अग्नोत्र जुजाता आदि आदेश है और प्रतिषेध माने विषय कलंजा मकसद ब्राह्मण न हंतव्य आदि इत्यादि आएंगे इसका जो विषय समझ लिया है जिसने पूर्व कर्म के माध्यम से जो प्राप्त कर लिया दोनों कर लिया मान शुभ कर्म कर लिया अशुभ कर्म नहीं किया जिस व्यक्ति ही मानी अस्पात काल फल हेतु तो आत्मात्म तो प्रति वही व्यक्ति कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो से आत्मा को भिन्न समझता है जिसने विधि का अनुपालन किया है पूर्व काल में मैंने अज्ञान अवस्था में जिसने विधि को कि जो विषय है उसको पालन अनुपालन किया है उसी को कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अन्य आत्मज्ञान होगा नहीं तो नहीं हो सकता जैसे विधि का पालन नहीं, नहीं अर्थक विषय का पालन नहीं, नहीं किया उसको नहीं हो सकता ठीक प्रतिपन्न योग प्रतिषार्थो ये ना योग माने आदेश त्रुति का आदेश अग्निहोत्रों की आता आदि और प्रतिषेध माने होता है निषेध वाक्य जो आते हैं ब्राह्मण और आदि उसके जो विषय होते हैं उस दोनों के दोनों प्राप्त कर लिया जिसने पूर्वावस्था में उस कर्म को कर लिया जिसने शुभ कर्म किया हुआ अशुभ कर्म नहीं किया है वही व्यक्ति फल हेतु तो व्यामारे कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो दोनों फल बारे भोक्तृत्व तो है हेतु तो हमारे कर्तृत्व तो है ये दोनों से आत्मा अन्यत्व प्रतिबद्ध इन दोनों से आत्मा को भिन्न प्राप्त कर जाता है ज्ञान प्राप्त करता है और जिसने कर्म नहीं किया पूर्व काल में उसका होना संभव नहीं आत्मा में अन्यत्व बुद्धि आना संभव नहीं न पूर्वम बोल दिया पहले नहीं हो पाएगा जिसने विधि निषेध अर्थ का अनुपालन किया हो उसी को आत्मज्ञान हो सकता है मैंने कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो से पृथक आत्मज्ञान हो सकता है पहले नहीं हो सकता तस्मात सिद्ध क्या हुआ तो सिद्धांत बोल रहे हैं विधि प्रतिषेध शास्त्रम और जो विधि और निषेध वाले जो शास्त्र जितने भी हैं अग्नित्र जो ही आदि ब्राह्मण और आदि जो भी वाक्य आएंगे वह अज्ञानिकों ही विषय कर दे ज्ञानिको नहीं ज्ञानी को नहीं ज्ञानी माने ज्ञानोत्तर काल की बात है ये वैसे ज्ञानी बनना अलग है होना अलग है बोलना अलग है ज्ञानी होना अलग बात है जिसने पूर्व में सुलझा हुआ जीवन दिया है विधि प्रतिशत को पालन किया है जिसने विधिवत पालन किया है उसी का आगे जाके ज्ञान होगा ज्ञान क्या ज्ञान होना कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, से अतिरिक्त तो ज्ञान शास्त्र ज्ञात्मवादी के लिए भी शास्त्र नहीं है और ज्ञान ज्ञान होने के बाद भी शास्त्र नहीं है बीच वाले के लिए जिसमें कर्तृत्व भोक्तृ प्रणाली के काम करता है मैं शरीर से भिन्न हूँ किंतु करता हूँ भोगता हूँ ये शरीर में रह करके कर्म करता हूँ उस शरीर में वो करके फल भोगा ये जिसकी ऐसी स्थिति है शरीर को ही जो आत्मा मान बैठा है उसके लिए शास्त्र नहीं है वो तो नास्तिक है चार आदि में आ जाएंगे उसके लिए शास्त्र काम नहीं कर सकता अत्यंत मूढ़ है जो। और जो ज्ञान में पहुंच चुके हैं उनके लिए भी शास्त्र काम नहीं करता जो बीच में है मैं करता हूं भोगता हूं जैसा कर्म करूंगा वैसे फल पाऊंगा इत्यादि बुद्धि जिसको है वही होता शास्त्र का विषय शास्त्र उसी को समझाता है, ये करो ये मत करो जो शास्त्र को मानता ही नहीं तो उसको कहां का, का, शास्त्र काम करेगा और शास्त्र को जो जान करके काम करके पार हो गया उसके लिए भी शास्त्र आवश्यकता नहीं नदी पार होने पर नौका की आवश्यकता नहीं शास्त्र जानकारी के लिए थे जानकारी हो गई उसकी भी आवश्यकता जो बीच में कर्तृत्व तो विशिष्ट तो आत्मा को मानकर चलने वाले होते हैं उन्हीं के लिए शास्त्र काम करता है विद्युत शब्द से शास्त्र में उन्हीं को लिया जाता है पटमूर्ख जो होगा शरीर में आत्मबुद्धि लोग उसको यहाँ अज्ञानी शब्द से नहीं ले वो पामर में आते हैं किस बात है? हैं जीवन है उनका पामर में आते हैं जो विषयी कर लेते उनके लिए शास्त्र होता है यहाँ थोड़ा सा करके वह बड़ा लेना चाहते हैं स्वर्गारी बड़ा फल मिलेगा थोड़ा दान करने से वह है विषयी बड़े विषय से आने वाले उनके लिए होता है शास्त्र तस्माज विधि प्रतिषेध शास्त्रों अविद्वत विषय विधि यह सिद्धो तो है निष्कर्ष से निकला जो विधि और निषेध को विषय करने वाले जितने शास्त्र हैं मैने कर्मकांड जो शास्त्र हैं यह अज्ञानी को विषय करते हैं ज्ञानी को नहीं ऐसे तो हुआ उत्तर निष्कर्ष ठीक में कहते हैं सती अदृष्टि समृद्धि दृष्टे असती अशुद्ध बुद्धि तदभावात्त अन्व व्यतिरेकाभ्याम विदिशा वाक्या विधि निषेध अनुष्ठान पूर्वम न समृद्धि न पूर्वम बोलती है देखो सती अदृष्टे यदि अदृष्ट हो पूर्व में विधि का पालन किया हो पूर्व जीवन में चाहे इस जीवन में हो चाहे पूर्व जन्म में हो किसी भी जन्म में हो इसका अनुष्ठान जिसने किया हो विधि का उसे एक अदृश्य पैदा होगा संस्कार आएगा सती अदृष्टे संविधि तभी ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा अदृष्ट होना पड़ेगा पूर्वकृत कर्मों के माध्यम से एक अदृष्ट बनेगा उपासना कर्म निष्काम कर्म निष्काम उपासना चाहे इस जन्म का हो किसी का पूर्व जन्म का हम करता है जैसा भी हो सती अदृष्टे संविधि अदृष्टे असती यदि नहीं है अदृष्ट नहीं है जब पूर्व कर्म है जिसका उपासनादी नहीं है उसका सब अशुद्ध बुद्धि अशुद्ध बुद्धि वाला है वो क्यों कर्म किया होता तो शुद्ध बुद्धि हो जाती शुद्ध बुद्धि वाला होता तो ज्ञान हो जाता सम्य ज्ञान हो जाता तो अशुद्ध बुद्धि है वो अदृष्ट है अदृष्ट असत है ही नहीं स्थिति में अशुद्ध बुद्धि तद तो अभावात्मा सम्य ज्ञान अभावत्म सम्य ज्ञान नहीं होगा उसको असम्यक नहीं दृष्टि अच सम्यक न होने पर तो असुद असुद हो। यह हो सम्य दृष्टि असती सती अदृष्टे सम्य दृष्टे असति या अदृष्टे असति होना चाहिए पाठ रे असति ऐसे पाठ होना चाहिए होना चाहिए असते असती अदृष्ट न हो यदि तो अशुद्ध बुद्धि अशुद्ध बुद्धि है वो या रकार होना चाहिए तद अभात अन्य वितरय का अभ्याम वो न होने से तत्सत्व तत्सत्व तद तत अभावे तत तदभाव लग जाएगा सम्विज्ञान तभी होगा अदृष्ट होने पर अदृष्ट होने से तो संविज्ञान नहीं होगा तदभावत समय ज्ञान अभाव अन्वय वितरय का अभ्याय अन्य वितरय तर्क है तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभावे तदाभाव दंड सत्वे घट दंडा भावे घटाभाव तम तो सत्व पट सत्वम तमतु अभावे पटाभाव तम नहीं तो पट नहीं बनेगा पर संविज्ञान नहीं होगा ये कहना है विविधता वाक्य भी, भी है कौन है तमेतम विविध संधिम ब्राह्मणा विविधिस विविधा वाक्य उसको जानने की इच्छा करते हैं इन साधनों से ऐसा कहा है वह विधि निषेध अनुष्ठान पूर्वम न समृद्धि विधि निषेधता अनुष्ठान जब तक नहीं किया उसने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना जब तक नहीं किया है माने निष्काम भाव से तब तक न सम्यक्ति तब तक सम्य ज्ञान होना संभव आत्मज्ञान होना संभव नहीं चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म का हो क्या चाहिए शास्त्रीय कर्म उपासना चाहिए निष्काम भाव से जब तक शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान नहीं है तब तक सम्य ज्ञान होना संभव नहीं है ये कहा न पूर्वम बोला पहले हो नहीं सकता है सम्यज्ञान शास्त्रीय कर्म शास्त्र उपासना किए बिना पहले संभ्य ज्ञान आत्मज्ञान होना संभव ही नहीं है चाहे इस जन्म में किया हो चाहे पूर्वज में किया हो ये स्थिति है समय ज्ञान के साधन यही है शास्त्रीय कर्म क्या करना क्या नहीं करता कर्तव्य कर्तव्य को जानना फिर उसको अनुपालन करना ये होता है विधि निषेध विद्युत विषयत्व आयोगे फलित महा जो होते हैं शास्त्र ज्ञानी के लिए विषय नहीं करते विद्युत तो अयोग्य ज्ञानी को विषय में अयोग्यता है उनमें ज्ञान होने के बाद में विधि शास्त्र काम नहीं करते फलि तस्माद विधि प्रतिशा और विद्युत विषय में सितम विधित शास्त्र हैं वह तो शास्त्र अ को विषय करते हैं माने यह अर्थ होता है कि दीपक जलने के बाद में माची शादी की आवश्यकता नहीं है किंतु दीपक जलाने के लिए सारे के सारी आवश्यकता है तेल बत्ती बाची पात्र जितने भी चाहिए चाहिए दीपक जल गया प्रकाश हो गया उसके बाद आवश्यकता नहीं है कई कारण इसी प्रकार यहां भी है जब ज्ञान हो जाता है तो इनको कर्मादि की आवश्यकता नहीं है जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कर्मादि चाहिए जिसके बिना ज्ञान नहीं होगा ये साधन है ज्ञान के साधन है परंपरा से साधन है ये कहा शास्त्र से अविद्युत विषय के उत्तम अर्थवत्व आक्षेपाधिभ्या प्रपंच तो आक्षेपति अतः शास्त्र जो है ना विधि शास्त्र जो विधिवाक्य और निषेधवाक्य चेत शास्त्र में हैं ये करो ये मत करो बत् तो बातें होते हैं तो शास्त्र में सारे शास्त्र से अवदय अर्थवत्व अविव अज्ञाको विषय बना करके अर्थान वाक्य निरर्थक नहीं है कर्मकांडपरकवाक्य शास्त्र से अविद्वत विषय अज्ञानी को विषय बना कर ही उस रूप से अर्थवत्म क्यों अर्थवान है ये शास्त्र सार्थक हैं आक्षेप समाधि व्याम प्रपंच शंका रूप मान उत्तर शंकोत्तर रूप से आक्षेप करेगा पूर्व पक्ष रूप से आक्षेप होगा सिद्धांत के रूप समाधान होगा इस प्रपंच अधिक उसी वाक्यों को विस्तार करना है शास्त्र अज्ञानिकों विषय करता है किसको वैज्ञानिको शास्त्र मैंने विधि निषेध शास्त्र अज्ञानिक विषय करता है इसी को विशेष व्याख्या करना है शंका और उत्तर के माध्यम से इसलिए पहले आक्षिपति का पहले शंका है शंका सं, उठाता है पूर्वादि नोनो करके शंका नोनो स्वर्ग कामो ये तह कलंजम न भक्षयत इत्यादि है वाक्य का स्वर्ग चाहने वाला ये के करे ये विधि वाक्य है कलंजम न भक्षयत निषेध वाक्य है कलंजमाने विषाक्त बाढ़ से बना हुआ लगा हुआ मांस होगा उसको कलं शब्द कहा गया जो विषाण तो विष लगा करके बाण बनाया जाता है शत्रु को मारने के ऐसा था तो विषाण तो जो बाण है उसके द्वारा वेधन किया हुआ पशु का जो मांस होगा वो खाना नहीं चाहिए ऐसा वाक्य होता है न कल मक्ष इत्यादि इत्यादि वाक्यों में इत्यादि विधिशत वाक्य बहुत सारे हैं ये तो एक नमूना के लिए दे दिया इत्यादि आत्मा वेतरी का दर्शी Intent? आत्मा को जो पृथक समझ लिया देहादि से जिसने उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी विदेश वाक्यों में मानी ज्ञान का ज्ञान काल में पहुंचा पहुंच चुका है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी इन वाक्यों में आत्मा व्यतिरेक का दर्शी नाम देहादि से आत्मा को पृथक समझ लिया जिस व्यक्ति ने उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी अप्रवृत्ति बोलती अप्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं होती और केवल देहात देहादि आत्मदृष्टि नाम से न ना प्रवृत्ति वहां भी लगेगा केवल देह का ही आत्मा मान के, आत्म के बैठा है पामर है पशु है जीवन जी का सूर्योदय का पता लगता है सूर्यास्त का पता लगता है पशु भी जंगल में जाते हैं अपने आहार विहार करते हैं और साय काल में वापस आते इतना ज्ञान उनको होता है इस इतने ज्ञान है मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ ज्ञान नहीं है स्वर्ग है नहीं है पता नहीं है ईश्वर है कि नहीं पता नहीं है इसको पामर बोलते हैं किसी को भी न मानना शरीरवाद आत्मावाद क्या कह विचन को प्राप्त हुआ था सांदोग्य के उपनिष्द के माध्यम है अष्टमाध्याय है ना विरोचन की कथा विरोचन आत्मावादी हो गया था ऐसा आत्मा था। देह को ही आत्म मान ऐसा जब चार बाघ लोग होते हैं इस प्रकार तो शरीर आदि से पृथक आत्मद्रष्टा को भी दर्शन वाले जो व्यक्ति होगा उसकी प्रवृत्ति में विदेश शास्त्र तो और देहात्मा जो है शरीर को ही आत्म मान बैठा है उसको भी प्रवृत्ति उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी तो किसके होगी पुरवादी की संख्या है अतः कर्तुर अभाव इसलिए कर्ता नहीं रहे शरीरार से आत्मबुद्धि पृथक हो चुके उसको कर्ता नहीं होगा शास्त्र विधि का कर्ता नहीं बनेगा और देहात्मवादी है केवल देह को ही आत्मा मान के बैठा वह भी विधि का कर्ता नहीं बनेगा तो कर्ता का अभाव हो जाएगा तो जो विधिष्ठ वाक्य जो भेद में आए हुए हैं कर्ता के अभाव से शास्त्र अनर्थक होगा विधि वाक्य अनर्थक हो जाएंगे कहां लगेगा करता है न नहीं करने वाला नहीं है ये पूर्वादी का, तो तो का कहना है अतः कर्तूर अभाव शास्त्र अनर्थक शास्त्र अनर्थक हो जाएगा विधि वाक्य कथन करने वाले शास्त्र वेद है अनर्थक होगा वेद को अप्रमाण मानो तो ठीक नहीं है तो ज्ञानी को कर्म करना पड़ेगा यह पूर्ववादि का कहना है न सिद्धांत की ओर से कहा जाता समाधान के रूप में यथा प्रसिद्धता प्रवृत्ति निवृत्ति प्रत्य दें जैसे प्रसिद्धि है लोग में यज्ञ आदि करने वाला कौन करता होता है करता कौन बनता है जो बिचौला होता है वही होता है देहादि से अपने को पृथक मान रहा है देहादि को आत्मबुद्धि वाला कभी यज्ञ आदि नहीं कर सके उसका फल परलोक में मिलना है इस शरीर में मिलना नहीं है उसमें विश्वास करके काम करता है मैं देहा से पृथक हूँ मानी जैसे किस घर में बैठा हुआ आगे दूसरे घर में जाना है ऐसा समझता है तो दयादि से पृथक जानता किंतु निर्विशेष आत्मा को नहीं जानता सविशेष आत्मा को तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को जानता है वही होता है ये मैंने विधि निष्कृत के स्वीकार करने वाला करता वही होता है उस वाक्यों को पालन करने वाला करता वही होता ही है ये कहना है यथा प्रसिद्धता शास्त्र में जो प्रसिद्धि है कर्ता स्वर्ग के ए वो प्रवृत्तिवृत्ति प्रति विधि निषेद में प्रवृत्ति निवृत्ति उसकी हो जाती है प्रसिद्धि वाला जो है शास्त्र में जिसके प्रसिद्धि है यज्ञ आदि कर्म करने में प्रसिद्धि है यज्ञ करने वाला कभी भी शरीर ही आत्मा है मानने वाला कभी यज्ञ आदि नहीं कर सकता उसका फल इस इस्लोक में नहीं मिल परलोक में मिल रहा है परशरीर में मिल रहा है विश्वास करके करता है कि मैं अलग पृथक हूँ शरीर से किंतु मैं यहाँ कर्ता बना हुआ वह फलभोक्ता बनूँगा कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को है वही होता है एक ज्ञाति करने वाला विधि का पालन करने वाला वही होता है एक कहा ईश्वर क्षेत्र ज्ञ एकत्वदर्शी ब्रह्मवित्वात्म न परिवर्तित है विधिष्ठ से उसकी प्रवृति नहीं होगी जो क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूप समझ रहा है मैं ही परमात्मा हूं ऐसे भाव में पहुंचा है वो आत्मज्ञानी है वो ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी तो ईश्वर और क्षेत्रज्ञ जो है वो दोनों में जो एकत्वदर्शी है हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है वह ब्रह्मविता ब्रह्मवि वो ब्रह्मत्ता है वो कहावत न प्रवर्तित है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती किसमें विदृष्ठ व्य विषय उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है और देहात्मा की प्रवृत्ति नहीं होगी और परलोक में विश्वास ही नहीं करता मतलब तो तो तो तो तो केवल प्रत्यक्षवादी है परलोकवादी में विश्वास नहीं करता उसकी प्रवृत्ति और ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान माने क्या है परमात्मा का साथ्य ज्ञान ईश्वर क्षेत्र का एकत्वदर्शी तो बोलती है इसलिए अहन हो, हो, तो हो चुका है हम ब्रह्माष्टमी पहुंचा है वो भी हो तो ब्रह्मवित्ता हो चुका है प्रवर्त उसकी प्रवृत्ति नहीं तो विधि में फिर किसकी होती है तो यथा प्रसिद्धि वाला है बीच वाला देहादिश अपने को प्रथम तो मानता है कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो विशिष्ट मानता है वही होता कर्मकांड के अधिकारी यही कहना है ठीक है सुन देख सकाराद ऊर्धव अप्रवृत्ति इति संबंधित है भाष्य में कहते हैं केवल देहात देहादि आत्मदृष्टि नाम च ऐसा चाह ना भाष्य अप्रवृत्ति उनकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि अप्रवृत्ति शब्द मान पूर्व में था उसको महान कर देना बोल दिया सकाराद ऊर्धम भाष्य में जो चकार केवल देहादि आत्मदृष्टि नाम चवृत्ति किसमें विधि निषेध में विधि शास्त्र के विषय में उनकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी कहा आत्मा देहादि अतिरेकम पश्चाम आत्मा को देहादि से पृथक समझते हैं जो पश्चाम देखने वालों का देहादि अभिमान रूप अधिकार हेतु अभावाद कर्म करने के लिए देहादि में अभिमान चाहिए मैं ब्राह्मण हों क्षत्रिय हों वैश्य हों इत्यादि अभिमान होना चाहिए अभिमान पूर्वक कर्म करेगा क्यों वर्ण घटित कर्म है या जाति घटित कर्म लगे हैं सबके लिए यही कर्म नहीं है कर्म भिन्न भिन्न है जाति घटित है तो देहादि में ब्राह्मणवादी अभिमान रूप जो अधिकार होता है कर्म करने का अधिकार होता है पृथक पृथक कर्म है पृथक पृथक जाति को लेकर के कर्म हैं गया में है तो देहादि अभिमान है वो मुख हो इत्यादि अभिमान रूप जो अधिकार हेतु अधिकार का हेतु यही होता है अवावाद उसमें हेतु नहीं रहा देहादि में अभिमान नहीं ज्ञानी में इसलिए उसको भी नहीं होगा ज्ञानी में तो कर्पण्यवस्था सा कहना है अबावाद विधितो यागा दो अप्रवृत्ति विधि व आया तो याग आदि में प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञानी की ये कहना है निषेधा आदि और निषेध वाक्य आएगा जैसे न कल जम आदि वाक्य आया निषेध वाक्य से भी निवृत्ति भी नहीं होगी प्रवृत्ति भी नहीं, नहीं निवृत्ति भी नहीं दोनों से पृथक हो जाता हो इस माने जो ज्ञानी है वो तेसा प्रवृत्ति निवृत्ति और अभाव है मान की भी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है शास्त्रीय कर्मों में निषेध में विधि निषेध में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं है ज्ञानी की भी नहीं है तो स्थिति में देहादेव आत्मत्व अनुभवदा अभी देहादि में जो आत्मत्व तो अनुभव करने वाले हैं नते युक्ते यह भी ठीक नहीं है देहादि में आत्माभिमान कर रहे होंगे कौन है ये मान चार है, वो भी युक्त नहीं होंगे दोनों में दोनों कर रहे में तेसा पारलोक के भोक्तृत्व प्रतिपुत वो जो चारवा आदि होते हैं ना देहात्म बुद्धि वाले पारलोक भोक्तृत्व तो उन बुद्धि होती नहीं है मैं परलोक में जाकर के भोग करूंगा इस कर्म का फल का भोग करूंगा उसे बुद्धि नहीं होती उनकी वो तो प्रत्यक्षवाद ही है ये आवत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृप्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत अश देह से पुनरागमन को था ऐसे वादी है वो जब तक जिए खूब आराम से जिए कर्जा करके भी घी क्यों डरे नहीं कि कर्जा करने से पाप लगेगा नरक जाना पड़ेगा डरना नहीं जाना कुछ नहीं है भस्मीभूत अशद देह शरीर यही भस्म होना है गम को तो फिर कहां से आएगा शरीर तो इसलिए डरो वक्त लूटपाट करो खाओ पियो बोझ करो ये होता है चार लाख ऐसा होता है तो वो भी कर्म नहीं कर सकते परलोक संबंधी भौक्त्व का विश्वास नहीं है उनमें वो भी वहां भी अज्ञाधि कर्म नहीं कर सकते प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म दोनों ने विशेषास्त्र करता विदुषाम अविद्या ज्ञानी और अज्ञानी अज्ञानी माने देहात्मादी दोनों में प्रवृत्ति निवृत्ति अभाव ये दोनों नहीं हो पा रहा है विधि वाक्यों में प्रवृत्ति विधि वाक्य के माध्यम से प्रवृत्ति भी नहीं है विषेद वाक्य के माध्यम तो से निवृत्ति भी न होने पर अज्ञानी में देहात्म बाधी फलतम वाक्य का अतः इसलिए पूर्वादि बोलता अतः कर्तुर अभावात शास्त्र अनर्थक कर्ता के अभावों से शास्त्र हो जाएगा शास्त्र को चरितार्थ करना है इसलिए ज्ञानी को कर्म करना पड़ेगा नहीं तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा पूर्वादि यही कहना चाहता है ज्ञानोत्तर भी कर्म करना होगा नहीं तो शास्त्रान्थक हो जाएगा जो पूर्वाधि का कहना है तो आत्मनो देहादि अतिरेकम अत्रे, परोक्षम अपरोक्षम से अपरोक्षम से देहापत्व पश्च शास्त्रानुरोधात प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति है न शास्त्र अनर्थक के मित्रवा सैद्धांति उत्तर देते होगा। आत्मा के दो प्रकार का ज्ञान होगा पहले परोक्ष ज्ञान होगा उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान काल में प्रवृत्ति निवृत्ति का पालन करेगा अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा उसकी आवश्यकता नहीं होगी ज्ञान दो तो प्रकार आत्मा का परोक्ष शास्त्रीय ज्ञान हो शास्त्र के माध्यम से ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान हो गया उसके बाद वर्णाश्रम विहित कर्म करने लग गया आत्मा हाय करके अनुमित हो गया आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ सुन करके शास्त्र सुनकर अनुमान में आज सिद्ध हुआ उसके बाद लग जाता है कर्म करना वेदानु वजन नाजी लग जाएगा भाग्य सुनेगा उसका अनुसरण करेगा विदेश का पालन करेगा उस काल की बात है। अपरोक्ष होने के बाद में आवश्यकता नहीं है शास्त्र की यही कहना है ये सिद्धांत उत्तर ही देना चाहते हैं आत्मनो देहादी अतिरिक्त परोक्षम देहादि से पृथक समझना परोक्ष ज्ञान है यह आत्मा का और अपरोक्षम तो देहादी आत्मत्व्यता अपरोक्ष कहे देहादि आत्मा देख रहा है जिसको देह कोई आत्मा समझ रहा है परोक्ष ज्ञान है शरीर से पृथक आत्मा वो कर्म करते हैं पृथक है स्वर्ग कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को लेकर चलने वाले और अप्रत्यक्ष किसको हो रहा है आत्मा का शरीर शरीर प्रत्यक्ष होता है इसी का आत्मा मान बैठा है जो अपरो अनुरोधादि तो प्रवृत्ति निवृत्ति हो पाती है शास्त्र का अनुद्देश प्रवृत्ति निवृत्ति होने से न शास्त्रार्थ अनर्थ के मित्र महा माना वो जो बिचौला होता है ना बीच में क्या परोक्ष रूप से आत्मा भिन्न है शरीर से समानता है शास्त्र सुन करके और प्रत्यक्ष रूप से शरीर में दिख रहा आत्मा ये दिख रहा ऐसे व्यक्ति कर्म करता है ये होता है मैंने कर्तृत्व तो विशेष है क्योंकि शरीर विश्र होकर कर्म करना है प्रत्यक्ष रूप से शरीर में आत्मा दिख रहा है और शास्त्रीय रूप से शरीर से भिन्न ऐसा दिख रहा वही व्यक्ति होता है कर्म के अधिकारी भिन्द विभिद कर्म जो होते हैं विधिष्ठ के अधिकारी यही होता है ये कहना है उत्तर दे रहा है न कहा था न यथा प्रसिद्धिता ये वो प्रवृत्ति निवृत्ति पत्थ्य ये सिद्धांत वाक्य था प्रसिद्धि है जो मैंने अनुमान से आत्मा को है शास्त्र बोलता है तो मान के विश्वास करता है मानता है आत्मा है मानता है प्रत्यक्ष में शरीरी आत्मा बुद्धि हो रही है जिसकी स्थिति ऐसी वही होता है कर्म प्रसिद्धि अत्र शास्त्रीय होता या प्रसिद्धि क्या है प्रसिद्धि का लोक प्रसिद्धि नहीं शास्त्रीय प्रवृत्ति है प्रसिद्धि है था देव इसको व्याख्या करते हुए ब्रह्म विधोवा नैरात्म बादी में वा प्रवृत्ति विवृत्ति विवक्ष है सिर्फ तीन विकल्प करके सिद्धांति पूछने जा रहे हैं किसको तम शास्त्र अनर्थक किसको बोलते हो ब्रह्मव्यता को ठीक है हम मानते हैं ब्रह्मत्ता को शास्त्र है उस काल में शास्त्र की आवश्यकता नहीं है परोक्ष अच्छा नैरात्मक बाद माने आत्मा को मानता ही नहीं जो नैरात्मक आदि और चार बाग दिया, उसको लेकर के मानते हो शास्त्र अनर्थक है उसके लिए भी शास्त्र काम नहीं करता उसका अथवा परोक्ष ज्ञान होता अथवा परोक्ष ज्ञानी को लेकर के शास्त्र ये काम इसके लिए काम आ आएगा शास्त्र तो परोक्ष ज्ञान हुआ है अपरोक्ष नहीं हुआ है अपरोक्ष करने के लिए विधि निषेध का पालन करेगा यही है प्रवृत्ति निवृत्ति विवक्षा प्रवृत्ति निवृत्ति किसकी विवक्षा है तीन में से किसको लेना चाहते हो सिद्धांत कूसरे पूर्व परोक्ष से माने ब्रह्मवादी के लिए अथवा नैरात्म के लिए अथवा परोक्ष ज्ञान वाले के लिए कहते हैं विकल्प आदिम दूषा थी पहला वाला पुरुष दूसरा कहते हैं ईश्वर कहते हैं ब्रह्मात्मवादी को तो शास्त्र अनर्थक है क्यों ईश्वर के साथ में एकत्व ज्ञान करके बैठा हुआ है हम ब्रह्मास्म विभाव में तो शास्त्र अनर्थक है उस काल में विधि निषेध कहाँ काम करेगा का वा कहना ईश्वर क्षेत्र के एकत्वदर्शी तो ब्रह्मवित्ता ब्रह्मितावत न परिवर्तित है विधि इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ज्ञानी की इस और क्षेत्र के मान जो इस, इस अध्याय में कहा गया है क्षेत्र के है क्षेत्रम में जाने आदि क्षेत्र के शरीर पर जाने वाला दोनों ऐक के ज्ञान में जो बैठा हुआ है उसके शास्त्र में विधिष्ठ में प्रवृत्ति नहीं होगी ठीक है नवनिर्भरता प्रवृत्ति भी नहीं होगी उसकी निवृत्ति भी नहीं होगी विधि वाक्य में प्रवृत्ति भी नहीं विधि वाक्य सुनकर के निषेध वाक्य सुन करके निवृत्ति भी नहीं होगी तो एकात्म अभाव है दोनों का अभाव रहेगा उसमें दीप्ती मुंडी नैरात्मवादी के लिए पूछते हो जब शरीर को ही आत्मा मान बैठा है जो इसे अतिरिक्त नहीं मानते हो आत्मा कोई नहीं, कुछ नहीं है ऐसे मानने वाला है तथा है तथा नैरात्मवादी अपनी नास्ती परलोक यदि न प्रवर्तित नैरात्मकवादी रा, का परलोक नहीं है मानता है पर शरीर नहीं है मानता है जो कुछ यही यही शरीर है ऐसे मानता है तो उसके लिए भी शास्त्र अनुसकी है वही तो है जानना चाहता है तो कर्म करना पड़ेगा मान एक तो होगा आत्मा व्यक्ता हो चुका है यानी उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है एक केवल शरीरवादी है शरीर को ही जो कुछ समानता इसे आगे कोई समानता नहीं इसको भी शास्त्र की आवश्यकता जो बीच में है मैं अनुमान से आत्मा का अस्तित्व माना शास्त्र सुना हुआ है अनुमान से आत्मा का अस्तित्व समझता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं हुआ है वो विविधिशु अवस्था है उसके लिए शास्त्र चाहिए विधि करना होगा पालन करना होगा उसके माध्यम से आगे जाकर के ज्ञान होगा अभी ज्ञानकाल नहीं जानने की इच्छा हो गई आत्मा कौन है क्या है शास्त्र में सुना है क्या है कैसा है विभिन्स के लिए है शास्त्र उसी काल में काम करता है विधिष्द वाक्य का पालन वही करेगा ये कहना है द्वितीय निर्षित तथा कहा मैंने नैरात्मक आदि शास्त्र काम नहीं कर सकता क्यों नास्ती परलोक है तेरा अपरोदेव परलोक नहीं है ऐसी बुद्धि है उसकी परलोक हो तो शास्त्र काम करे उसको मान करके चलना होता है परलोक विश्वासी नहीं तो कहां कर्म उसके लिए शास्त्रीय कर्म उसको भी नहीं ठीक है मतलब तृतीय अंगीकर तृतीय है मैंने परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में जो विविधिषु अवस्था में है उसके लिए शास्त्र काम करता है विद्लेषद वाक्य ये कहना है यथाइत्यादि यथा प्रसिद्धता स्तु जैसे प्रसिद्ध है शास्त्र में शास्त्र के अधिकारी वही होता है जो विविधु अवस्था में बैठा हुआ है उसी को ये करो ये पद करो उसी को कहा जाता है प्रतिषेध तो शास्त्र सवल अन्यथानुपत्या यदि कोई भी अधिकारी न हो ज्ञानी भी अधिकारी नहीं और नैरात्मवादी भी नहीं और तीसरे कोटि का भी कोई न हो तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा विधि निषेधवाक्य अनर्थक हो जाएंगे यथा अनुपत्य दिन विधि प्रषेध शास्त्र जिते वे श्रवण जो सुना जाता है ये करो ये पद करो शास्त्र आदेश देता है हम सुनते हैं जो विधि विधि प्रषेध का शास्त्र के श्रवण के जो अन्यथानुपत्या अन्य प्रकार होने से अधिकारी न हो तो ये श्रवण व्यर्थ हो जाएगा अन्य असापत्ति प्रमाण दे रहे हैं या अन्यथानुपत्या अनुमित आत्मास्तित्व अनुमान से सिद्ध आत्मा के अस्तित्व जिसको अनुमित है आत्मा का अस्तित्व जो अनुमिता आत्मा अस्तित्व में यह ना जिसने अनुमान कर लिया आत्मा का अस्तित्व क्या सुन करके श्रवणादि को सुन करके श्रवण के माध्यम से शास्त्र के माध्यम से सुना अनु आत्मा है शास्त्र बोलता है शास्त्र में विश्वास है मैंने प्रमाण में विश्वास आ गया प्रमेय में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है प्रमाण में विश्वास आ पहले तो प्रमाण में विषय आना विश्वास आना चाहिए कि जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं ऐसे विश्वास आना चाहिए प्रमाण में विश्वास हो गया आत्मा विशेष अनुभिज्ञा आत्मा का अस्तित्व तो अनुमान से सिद्ध हो गया जिसको श्रवण आदि के माध्यम से और आत्मा के विशेष रूप में आत्मा के विशेष में अभिज्ञा अनभिज्ञा है जानता नहीं है कौन है, है आत्मा क्या है आत्मा कैसा स्वरूप है उसका जानता नहीं है कर्मफल असंजात और दूसरी बात कर्म के फल में उत्पन्न हुआ तृष्णा जिसकी कर्म के फल में उत्पन्न है तृष्णा जिसकी तृष्णा हो गई लोभा हो गया जिसमें कर्म के फल भोगने में श्रद्धान होता है या प्रवृत्ति श्रद्धावान होकर के उसमें प्रवृत्ति होता है किसमें शास्त्र में जो बोला उसमें लग जाता है विधि इसे को पालन करके चलता है वही व्यक्ति करता है जिसका श्रवण माध्यम श्रवण के माध्यम से आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान हो गया आत्मा है करके ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान हुआ है अप्रोक्ष नहीं हुआ है तो अप्रोक्ष के लिए जिसको तृष्णा लगी हुई है कैसे अप्रोक्ष करूँ तो शास्त्र के माध्यम से चलने से अपरोक्ष होगा वही अधिकारी होता है विदरे शास्त्र का अधिकारी वही है ये कहना है यदि अधिकारी न हो तो विदिवे से जो श्रवण हो रहा है शास्त्रों में व्यर्थ हो जाएगा व्यर्थ हो बार अर्थापत्ति प्रमाण है रात्रि भोजन बिना पीना तो मनोपुरना यही होता है कोई व्यक्ति गोटा तगड़ा है रात्रि में नहीं खाता है भट्टा कट्टा है तो क्या करते हैं लोग ये जरूर रात्रि में भोजन करता है दिन में नहीं खाता भट्टा कट्टा है तो रात्रि में भोजन करता है क्यों मानी विषय की आपत्ति पीनत्व की आपत्ति मोटा पड़े की आपत्ति कैसे यदि दिन दी, में तो खाता नहीं रात्रि में भी नहीं खाता हो तो मोटा नहीं होना चाहिए मोटा हो रहा है इसका मतलब रात्रि में भोजन करता है इसको अर्थापत्ति प्रमाण करते हैं अर्थापत्ति इसी प्रकार यहां भी यदि अधिकारी तो न हो तो श्रवण मनन आदि जो वाक्य आते हैं वे व्यर्थ हो जाएंगे व्यर्थ होता है वो वाक्य क्या सिद्ध कर देगा इसका अधिकारी है ध्यानत्मवादी भी नहीं है जिस बात में परमात्मा का ऐक्य ज्ञान हो चुका वो भी नहीं है शास्त्र का अधिकारी किंतु बीच वाला है जिसको शास्त्र के सुन करके परोक्ष ज्ञान हुआ है अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में जिस विविधिशु बोलते हैं जिस काल पर वही विद्रेसित अधिकारी वही होता है पालन का अधिकारी वही होता है ये आत्मविशेष अनुभविज्ञान कर्म फल संजात त्रषका कर्म के फल में उत्पन्न हो गया तृष्णा जिसकी ऐसा व्यक्ति है श्रद्धानता उस काल में क्या होता है श्रद्धालु बनकर के श्रद्धायुक्त तो होता हुआ प्रवर्तते विधि में उसकी प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति और निवृत्ति निषेध में निवृत्ति विधि में प्रवृत्ति यदि सर्वेशम न में सब सब बातें सब हम लोगों को प्रत्यक्ष है बात शास्त्र अधिकारी वही होता है विविध न हमारे अस्माकम था था। हम सभी को प्रत्यक्ष है तो न शास्त्रार्थक इसलिए शा शास्त्रार्थक नहीं है पूर्ववादी ने शंका किया था देहात्मवादी की भी शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं है आत्मज्ञाता का भी नहीं है तो शास्त्र होगा ये शंका आ गई थी समाधान हो गया तीसरे बीच में एक तीसरा है वही वह होता शास्त्र अधिकारी कहा विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनार्थ तद अनुगामी नाम शास्त्रार्थक एक एक और शंका आ जाती है विवेकी की प्रवृत्ति नहीं हो रही ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं हो रही है उसके जो अनुगामी होंगे ज्ञानी का अनुगमन करने वाले जो होंगे तो उनकी भी अप्रवृत्ति देखी जाती है क्यों बड़े आदमी नहीं करते, करतेदार चरित्र वो नहीं किया तो छोटे कर के अप्रि क्यों करेंगे विवेक नाम अप्रित अप्रपृत विवेकियों की प्रवृत्ति नहीं हो रही कहाँ विधि में विधि और निषेध में प्रवृत्ति नहीं है न से तद तो अनुगामी नाम अप्रवृत्त हो उनके जो अनुगामी होंगे ज्ञानियों के पीछे जो अनुगामी होंगे उनके भी प्रवृत्ति न होने पर तो ज्ञानी भी कर्म नहीं किया अज्ञानी भी नहीं कर रहा है ज्ञानी तो ज्ञान में अज्ञानावस्था में है अज्ञानी भी उनका अनुगामी होकर के छोड़ देता है कर्म तो इस स्थिति में शास्त्र अनथक फिर कर्म को बता विधि रिश्त बताना शास्त्रोंथक भी हो जाएगा ये दोबारा आ गया फिर इस चेत ऐसा पूर्वादी मन शंका आ जाए किसी के मन में आ जाए सिद्धांत की ओर से कहते हैं न विवेक को उपत्ति कहते हैं सबको विवेक नहीं होता किसी किसी को होता है ज्ञान जो होता है ना आत्मानात्मा विवेक करके जो इस परमात्मा के साथ अवैध ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष को होगा अनेक जन्म के पुण्य कर्म के प्रताप से होगा कश्यचित विवेक होगा सबको विवेक होता नहीं है किसी किसी को होता है स्थिति ऐसी अनेक इसी प्राणी इसी की व्याख्या आगे अनेक प्राणियों में हजारों करोड़ों में नहीं वैसे प्राणिस कश्चित एवं दे विवेक की सियाद यथाइदानम कोई एक विवेकी होगा जैसे इस समय कोई होता है या कोई बिरला ही निकलता।, तो निकलता है मनुष्याणु सहस ऋजो कश्य अति सिद्ध है यथ राम अवि सिद्धानम कश्य राम व्यक्ति तत्व सप्तम बोल के आए तो हजारों करोड़ों पर अनेक ऐसी प्राणीश अनेक प्राणियों में कश्चित कश्चित एवं विवेक से बिरला ही एक विवेक की हो सकता है यथाइदानम जैसे इस समय हो रहा है इसी प्रकार पूर्व काल में कोई हुआ होगा या भविष्य में कोई हो पाएगा जैसे इस समय में बिरलाई कोई जैसे विवेक न अनुवर्तन दे बूढ़ा दूसरी बात ये भी ए, है सिद्धांत बोल रहे हैं माने ज्ञानी का अनुसरण करते नहीं मूर्ख लोग हाँ। हाँ। अनुसरण में कर गुरु जो बोलेंगे करेंगे नहीं सुन के आएंगे सुनेंगे करेंगे नहीं हाँ। गुरु ज्ञानी है किंतु तो ये मानने वाले नहीं है आप कहते तो हैं किंतु हम अपने ही करेंगे करना अपने ही होता है सब स्थिति ऐसी है उपदेश सुनते हैं किंतु अनुपालन करने को तैयार नहीं है अज्ञानी की ऐसी होती है न जब विवेकी नाम अनुवर्तन दे बुढ़ा बोल दिया जो विवेकी का अनुसरण करते नहीं मूर्ख लोग अज्ञानी लोग ज्ञानी का अनुसरण करते ही नहीं है क्यों रागाद स्वतंत्र जो अज्ञानी है ना रागद्वेष से ग्रसित हैं ये जो अगर रागद्वेष रहित है तो उसका अनुकरण कहा करेंगे राग आदि दोष से ग्रसित आई है राग द्वेष से ग्रसित है ये शत्रु है ये मेरा है ये पराया है इत्यादि ज्ञान में बैठे हुए हैं भरे हुए हैं शत्रु मित्र भाव में हैं तो कहां से ज्ञानी का अवसर करेंगे लोग तो उनके छोड़ने से कर्म कैसे छूटेगा वो छोड़ेंगे कर्म राग द्वेष के कारण कर्म करेंगे दिनों से लगे रहेंगे ये करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता बस लगा हुआ है हिंसा करे तो मैं क्यों ना करूं लग गए द्वेष में बड़े हुए होते हैं न तो विवेक ने मनोवर्तन ने बुढ़ा बोल दिया जो विवेक के अनुसरण करते हैं थे मूर्ख लोग क्यों राग आदि तो स्वतंत्रता प्रवृत्ति है कहते हैं इनकी प्रवृत्ति हो रही है विवेकी के न होने पर भी अभी प्रवृत्ति राग आदिदोष ग्रसित आए हैं रागद्वेश लेकर के चल रहे हैं ज्ञानी तो बोल रहा है रागद्वेश को हटाओ बोलते हैं कि तो ये छोड़ेंगे नहीं अपने पास रखे बांधे रखे वो बांध के रखे बोले रागादिदोष के अधीन होने से प्रवृत्ति हो रही उनकी विद्रेष्द प्रवृत्ति हो रही है छुटता क्यों कहते अभिचरण आदव अभिचरण आदव च प्रवृत्ति दर्शनार्थ कहते हैं देखो एक अभिचार याग होता है माने याग बोलते हैं शत्रु को मारने के दो तरीका एक तो हम अपने पराक्रम से शत्रु को मारे यदि शत्रु बलवान है हमसे मारा नहीं जाता हो उसको मारना है ऐसी इच्छा आ गई तो एक शेनयाग नाम का याग होता है जैसे सेना पक्षी तुरंत जाकर के अपने शिकार को पकड़ के चल देता है बाज जिसको बोलते हैं ठीक इस प्रकार ये याद करने वाले करने से क्या होगा कोई ना कोई निमित्त से शत्रु मर जाएगा कोई ना कोई निमित्त बनेगा वो गाड़ी में दुर्घटना घट जाए कुछ हो जाए शत्रु मर जाएगा सेन याग ऐसा याग है जो अभिचरण याग बोलते हैं व्यविचारी है परिणाम क्या होगा जो याग को नरक मिलेगा याग करने वाला जो होगा अभी तो द्वेष के कारण एक ये क्या कर दिया शत्रु तो मर गया कई निमित्त तो बन गया हमें जाना नहीं पड़ा हम मार नहीं सकते तो मर गया वो किसी निमित्त आ गया किंतु जो याद करने वाला जो करता होगा अपराध के कारण नरक नरकपात होगा ये ऐसा नरक नरकपात जहां स्वयं को हो ऐसे भी प्रवृत्ति हो रही लोगों की द्वेष के कारण किसके कारण शत्रु से द्वेष है कौन ज्ञानी के कहने पर रुकने वाला है ज्ञानी का अनुसरण कौन करता है कोई नहीं करता बातें सुनते हैं करने वाले कोई नहीं होते बात यही है ज्ञानी का अनुसरण कोई नहीं करता स्थिति ऐसी है जैसे विवेकन में अनुवर्तन है मुड़ा ही बोला ज्ञानी का अनुवर्तन करते ही नहीं मूर्ख लोग अनुसरण नहीं करते राग आज दोष तंत्र प्रवृति प्रवृति जो है ना रागा दोष का अधीन है रागद्वेष जो दिया बैठा हुआ है शत्रुभाव मित्रभाव इसके द्वारा प्रवृत्ति होती रहेगी रागद्वेष के कारण क्यों यदि रागद्वेष ना होता तो अभिचा आदो आदि प्रवृत्ति चार, अभिचरण आदि याग है स्वयं को नरक जाना होगा इस याग का परिणाम ऐसा आएगा क्योंकि तो अभी वर्तमान में द्वेष है सामने वाले के साथ ऐसे याग्ञ कर जाता है व्यक्ति अभिचरण आदि याग्ञी करता है इस मान स्वयं को नरक भोगने के लिए भी तैयार हो रहा है मानी इतना बड़ा द्वेष आ जाता है छोड़ता कहाँ है वो रागद्वेशी चीज है स्वाभाव्य तो दूसरी बार स्वभाव संस्कार है उसका अज्ञानी का संस्कार ही वही बना हुआ है स्वभाव ऐसे ही प्रकृति जन्य है प्रकृति का कार्य है स्वभाव स्वभाव स्वाभाव्य प्रकृति का धर्म को स्वाभाव्य बोला जाए प्रकृति धर्म उसका धर्म ऐसे ही है माना ऐसे संस्कार बना हुआ है उसका राजद से ग्रसित है तो विधि निषेध में लगा रहेगा कहाँ साधारणर्थ कहाँ से होगा ज्ञानी ने शास्त्र छोड़ दिया आवश्यकता नहीं तो अज्ञानी तो रहेंगे ही कर्म करते रहेंगे रागद्वेश करते रहेंगे विधिष्ठ का तो पालन करते रहेंगे कहा बाब होना उसका शास्त्रार्थक दोष आने वाला नहीं पूर्वाधिक ज्ञानी कर्म नहीं करेगा तो शास्त्रार्थक होगा विधि निष्ध सिद्धांत ने उत्तर दिया नहीं उसका अधिकारी हैं रागद्वेश ग्रसित व्यक्ति अधिकारी हैं टीका में कहते हैं विधि निषेधी नाम प्रसिद्धि मनोरंजानासन इत्यादि विधि विधि और निषेध के निषेध निषेध के अध्ययन जो प्रसिद्धि है लोगों में उसी के लेते हुए कहते हैं कहा।, है है कहा हुआ है सकारात्मत भी लेना तकार अहिभाष में उसकी निवृत्ति भी होती है उसकी कहा हुआ है सब्धतान तक आता ना निवृत्ति भी हो जाती है प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों होती है में आगे कहते हैं ब्रह्मपिदम नैरात्मवाजिनम च्यक्ता दोनों को छोड़ देना दोनों कर्म के अधिकारी नहीं होते विदेशी अधिकारी ये दोनों नहीं होते ये दोनों छोड़कर ब्रह्मविद्ता भी नहीं है नैरात्मवादी भी नहीं जिसको आत्मा को मानता ही नहीं उसमें तो भी नहीं, नहीं है ब्रह्मपिदम नैरात्मवादिन त्यक्वा देहादि अतिरिक्तम आत्मान परोक्षम अपरोक्षम च देहादी आत्मत्व पश्चित हो विदेशाधिकारी तो सिद्धि फलित तो महा कहते हैं माने देहादी से अतिरिक्त आत्मा को मान रहा, मान रहा है अनुमान के द्वारा मान रहा है शास्त्र बोलता है तो ठीक है प्रमाण में विश्वास आ गया उसका शास्त्र जो बोलता है सही बोल रहा है किंतु तो मैं परमात्मा हूँ ज्ञान नहीं है उसको अभी मैं कौन हूँ क्या हूँ विशेष जानकारी चाहता है प्रत्यक्ष करना चाहता है वही वो बोलते हैं देहादी अतिरिक्त आत्मा परोक्षम परोक्ष से हुआ और अपरोम से देहादी आत्मा अपरोक्ष रूप से देहादि रूप दिख रहा है इसको स्थिति में अपरोक्ष के माध्यम से शरीर कोई ही आत्मबुद्धि अहम मनुष्य ऐसा दिख रहा है परोक्ष रूप से आत्मा भिन्न ही जान रहा है अनुमान से भिन्नत्व तो दिख रहा है देह के देह से भिन्न है और अपरोक्ष में मैं ही हूं प्रत्यक्ष में ऐसा भान हो रहा है देहादी आत्मा तो पश्चात हो द्वित का विद्या अधिकारी वही होता है उसे में अधिकारित्व रहेगा सिद्धे फलत माँ इस अतः इत्यादि का अत अतो न शास्त्र अनर्थक क्यों सिद्धांत बोल इसे शास्त्र नहीं है माने दो शास्त्र का अधिकारी न पर भी तीसरा व्यक्ति शास्त्र का अधिकारी है विधांतरे न शास्त्रार्थकें तो अन्य प्रकार से शास्त्र अर्थक बोलता है ज्ञान यदि छोड़ जाएगा उसका अनुज्ञान जो होंगे छोड़ देंगे यदि चरित्र शीर्षक कहा हुआ है तो शास्त्रार्थक हो जाएंगे उस काल में विधिष्ठ का अधिकारी कोई मिलेगा नहीं यही है प्रकारांतरण अन्य प्रकार से शास्त्र आर्थक शास्त्र में अनर्थक दोष को फिर प्रेरित करता है विवेक के नाम एक कहा था ने कहा था विवेक के नाम अपरित शास। और शास्त्र विधि और निषेध में विवेकी प्रवृत्ति नहीं होती है तथा अनुगामी नाम अप्रवृत्त उसके जो विवेकी को अनुगमन करने वाले लोग हैं शास्त्र उनके लिए भी यही होगा शास्त्रार्थक भी हो जाएगा वो भी नहीं करेंगे विधि का पालन नहीं करेंगे ये शंका आ गई उत्तर देंगे आगे दृष्टा ही कैसा विधि निषेध और अप्रवृत्ति मान विवेकी के देखा है उनके विधि में प्रवृत्ति नहीं दिखाई आती है देहादिप्यों निकृष्टम आत्मानुम दृष्टता दृष्टवताम देहादि से निष्कर्ष निकाला गया जो आत्मा पृथक किया हुआ आत्मा है उसको जानने वालों का तयर अधिकार तेनालीरों और कहते हैं दृष्टा कि विवेकीना के, के जाना चेत न से विवेक उत्ते इत्यादि कहना जाते हैं दृष्टाई तदुनिषे जो अप्रवृत्ति, विवेकियों का तो विदिवे तो प्रवृत्ति नहीं देखी गई न ही देहादिभ्यो निकृष्ट आत्मा दृष्ट पताम से अतिरिक्त आत्म दृश्य ते लेना उनके अनुवर्तन करने वाला होगा और देहादी से पृथक आत्मा समझ रहे उनके भी वितरण से आवश्यकता नहीं है तई तो और तो अधिकार तेरह तान प्रतिशास्त्र अर्थ पद इन दोनों के लिए तो अशास्त्र अर्थशाली नहीं अर्थव्यक्ति नहीं है देहादी भाव में बैठे आत्मा ज्ञान ग्यान में ज्ञानी बैठे हैं दोनों के लिए शास्त्र अर्थक है न तो देहा आत्म तो दृश्य तथा अधिक्रिय देहादी आत्मा आपको देखने वाले बु ज्ञान शास्त्र अधिकारी नहीं होते यदि चरित श्रे आए पूर्व कहा हुआ था तृतीय त्याच तथ्य अनुगामी जो होंगे उनके विवेकियों के विवेकी सदा विवेकी को अनुसरण कर रहे हैं जो लोग अनुगमन कर रहे हैं जैसा वो करते हैं वैसा करते हैं वो, तो वो निषेध में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो भी नहीं होते विद्यादि विद्यादो अप्रवृत्त करते हैं विधि माने आदेश विधि माने आदेश शास्त्र का आदेश आदेश लेना निषेध तो प्रवृत्ति न होने से अतो अधिकारी अभाव अधिकारी के अभाव होने से पूर्वादी बोल रहा है अभाव विद्यादि शास्त्र से जो आदेश आदि देने वाले शास्त्र हैं, ये करो वो करो बोलने वाला शास्त्र है इदम कुरु अधू इदम कुरु इत्यादि कहने वाला जो शास्त्र है उसका तद तो अनुसारी शिष्टाचार अनर्थक हो उसके अनुसरण करने वाले शिष्टाचार अनर्थक ही शास्त्र भी अनर्थक शास्त्र शास्त्र के माध्यम से होने वाला शिष्टाचार था वो समाप्त हो जाएगा अनर्थक ही होगा कोई शिष्टाचार का पालन भी नहीं करेगा अधिकारी के अभाव से शास्त्र भी नहीं काम करेगा बिजनेस से काम नहीं कर सकते अधिकारी के अभाव से शिष्टाचार भी नहीं रहेगा बिजनेस से भी समाप्त तो होगा इस अंक का पूर्वाजिक है सिद्धांत बोलते किम सर्वेशान विवेकी क्या सारे के सारे विवेकी हो गए इसलिए शास्त्र अनर्थक है सर्वेश विवेकित्वाद अधिकारी अभाव अनर्थक हम सब विवेकी हुए ज्ञान युक्त हो गए ज्ञान इसे विवेक क्या है इसका का, अधिकारी का अभाव होने से शास्त्र अनर्थक है शास्त्र से उच्चते शास्त्र का अनर्थक इसलिए कहा जाता है कि अथवा कश्यचिद विवेकित्व कोई समाज में कोई एक व्यक्ति विवेकी हो गया ज्ञानी हो गया इतने से तद तो अनिवर्तित्व उसका अनुसरण करने से अन्य अप्रवृत्ति तक अन्य की भी प्रवृत्ति नहीं होगी कोई एक विवेकी निकला समाज में और उसका अनुसरण करने वाले भी छोड़ दिया बिजनेस का पालन करना छोड़ दिया इसलिए शास्त्र अर्थक होगा दो भी क्या मानना चाहते हो तथा प्रथम आत्या पहले वाला होगा ज्ञानी तो नहीं करेगा ठीक है विवेकी क्या नहीं सदांत न सिद्धांत न क न कश्यक्षित एवं न कश्यक्षित एवं विवेक उत्पत्ति कहते समाज में कोई एक व्यक्ति का ही सबके तो विवेक होना संभव नहीं है कोई एक व्यक्ति को विवेक होगा एक क्यों मनुष्य से मनुष्याण सहस्रय कहते हैं सप्तम अध्याय तो बोल के आए हैं मनुष्याण सहस्र कच्चित ये सिद्धांत कच्चित म्यों ज्ञानी तो कोई एक भी हो सकता है उन्हें अनेक बिरला एक कहा है विषय अनेकेशु इदिभाषण कहा था अनेकेश प्राणीसु अनेक प्राणियों में अनंत प्राणियों में कश्चित विवेकी स्या कोई एक विवेकी निकल सकता है यथाइदान जैसे ही समय में इसी प्रकार ठीक कहते हैं तत्र अनुभव अनुरोधे दृष्टान के माध्यम से दृष्टान दिया क्या? था, कहा था।, था जैसे इस समय में कोई विवेकी कोई बिरलावे नहीं है ठीक इस प्रकार द्वितियों से उसके अनुसरण करने के कारण ज्ञानी के अनुसरण करते हैं तो बिजली से अनर्थ बचा अधिकारी न मिलने से अर्थ करना चाहते हो कहा नच इत्यादि कहा इसको उत्तर दिया नच विवेक अनुवर्तन से मुढ़ा ही बोल दिया ज्ञानी के अनुकरण नहीं करते मूर्ख लोग क्यों राग दोष आदि के अधीन होकर बैठे हुए हैं निश्चित करते करते भी कर जाते हो काम को नहीं करना बोलेंगे करके छोड़ेंगे देश के अधीन है फला शक्ति से अधीन है नहीं करना ये काम काम भी करना नहीं करके कर, कर करके रहेंगे के कौन अनुवर्तन नहीं करते जो सत्यम सत्यम बोलते ना सत्य शब्द आता बीच बीच में सत्य माना था है अर्ध स्वीकार में होता है पूर्ण स्वीकार में आम ओम ऐसा शब्द होता अव्य होते हैं एक अव्य है सत्य शब्द होता है माने ठीक है आपका कहना किंतु लगेगा उसे आपका कहना ठीक है किंतु करेंगे तो हम अपना ही करेंगे आपका सुनेंगे ठीक है करेंगे तो हम अपना ही करेंगे अपना नहीं छोड़ेंगे हम तो इसी में रहेंगे मैं मनुष्य हूं इसको छोड़ेंगे नहीं आप सुनाओ जो भी सुनाओ सत्यम ठीक है पंजाब की तरफ जाते हैं जो मैं उपदेश करते हैं सत्यवचन महाराज सत्यवन महाराज बोलते रहेंगे सत्यवजन माने ठीक है आप कह रहे हो किंतु हम अपने काम तो अपने करेंगे आप आपका फर्ज है कहो आप जो कुछ कहना है हम करेंगे अपने करेंगे यही होता है ऐसे ही हैं सारे लोग वही विवेकी होता है ये कहना द्वितम दोष है थे क्या इनके अभाव होने से उनके अनुगामी छोड़ देंगे वहां विधि करना छोड़ देंगे शास्त्र का अपनाना छोड़ देंगे इसलिए शास्त्र होगा कहते नहीं विश्व निषेध न तो कहा न तो कश्य है न तो विवेक अनुवर्तन थे बोल दिया इसका क्यों रागादि आदि दोष प्रवृत्ति विवेक अविवेकी जो है ना उनकी प्रवृत्ति मूढ़ों की प्रवृत्ति मूर्खों की प्रवृत्ति राग आदि जैसे अधीन होकर की प्रवृत्ति हो रही है किसी के कान पर भी नहीं मानेगे वो ठीक है किंच विवेकी नाम अप्रवृत्तौ अन्यषा अपनी अप्रवृत्ति नियंत्रण विवेकी की प्रवृत्ति नहीं हो रही है किसमें विधि निषेध शास्त्र के विषय में तो अनेक भी प्रवृत्ति नहीं है ऐसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्यों सेना जो सेनयाग आदि अभिचारण बोला था ना सेनयाग आदि सेना तथा अप्रवृत्तव अपनी विवेकी की प्रवृत्ति नहीं होती है उसको पता होता है मुझे नरक जाना है आगे सेनायाग कर रहे नरक उगना पड़ेगा शत्रु मारण के लिए सेनयाग किया गया सेनयाग कितने माने इसे सेन पक्षी के दृष्टांत करके सेनयाग नाम दिया जैसे शेन माने बाज जिसको बोलते हैं वो अपने शिकार को ऐसे पकड़ लेता है पंजे में पकड़ के ऊपर ले जाता है जितने झटपट होता है ठीक है शत्रु तुरंत मर जाएगा वही निमित्त बनेगा मरे जाएगा सेनायाग करने पर ऐसा है किंतु माने द्वेष के कारण कर गया वो शत्रु के साथ द्वेषता कर तो जाता कालांतर में उसको नरक यातना होती अपने ही खड्डा खोद लेता है वो राग आदि का अधिन होकर रागद्वेश का अधीन होकर अपने लिए खड्डा खोदता है ठीक यही कहना चाहते हैं सेनादो तथा प्रवृतो सेनादि याग है उनमें विवेकी की प्रवृत्ति न होने पर भी इतर प्रवृत्ति दूसरे की प्रवृत्ति होती है कोई रोक नहीं सकता वहाँ तो ज्ञानी के अनुसरण कहाँ करते हैं मूर्ख लोग नहीं करते अभी चरणार्डो बोला था अभिवेक्यानंद राग आदि द्वारा जो अज्ञानी होते हैं राग द्वेष के कारण उनके होते ही रह गए विजनेशन का अभाव कभी होगा नहीं ये चलता रहेगा यह नहीं कि मैं बिजनेस से छोड़ दूं यदि ज्ञानी हो जाऊं तो शास्त्र का अनुपालन कौन करेगा ये चिंता मत करता दूसरे रहेंगे समाज में अभिविज्ञानंद राग आदि द्वारा प्रवृत्ति आषपदम प्रवृत्ति के आश्रय हो जाते हैं सबके सब आषपदम सर्वम संगतम आदिपदम सब लेना है माना राग के द्वारा प्रवृत्ति के आश्रय यही होते प्रवृत्ति किसमें प्रवृत्ति विधि निषेध में प्रवृत्ति होती रहती है तो सारे के सारे लेने के आदि लगा दिया अभिचारणादो कहा था इत विवेके नाम प्रवृत्ति अभावी नज्ञा नज्ञा से अप्रवृत्ति का दें दूसरे भी हेतु है स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति का है स्वभाव है संस्कार है, है। ज्ञानियों के गई प्रवृत्ति का अभाव हो गया विधि में प्रवृत्ति का अभाव होने पर भी नज्ञ अप्रवृत्ति अज्ञान की अप्रवृत्ति प्रवृत्ति होती रहेगी चलता रहेगा स्वभाव्य प्रवृत्ति का, स्वभाव से प्रवृत्त होता है कहा हुआ है स्वभाव संस्कार है उसका संस्कार है कही बिना नहीं छोड़ेगा राग देश का दिन वो संस्कार बना हुआ है ये कहना है समय हो गया है यह रखता फिर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णाद पूर्ण बदस्यते पूर्णस् पूर्णमा पूर्ण देवा वसिष्यतेम